उसकी न्याय उसी पर लगा दो चौपट हो जाए उसको हार मानना पड़े ऐसी स्थिति ना अत्यंत शून्यवाद अस्थिभावित उसकी व्याख्या देखते हो तत्र तस्थिभाव छला में प्रत्येक का संबंध वे बता रहे अस्थि नास्ती नास्ति, थी।, थी चार पक्ष थे ना चारा पक्ष वाले का अस्तित्व तो मान रहा है देखो चल भी मान बैठा इसलिए अवैध वेदांति के विरुद्ध हो गया अस्थि शब्द अहम अश्विन ये तात्पर्य वहां परमातित्व तो को लेकर विचार कर रहा है और वहा परमातित्व तो क्या है चला आनंद स्पष्ट कहते देखिए अनित के सुखाद्य आकार परिणाम विलक्षण अनित्य घटादियों के अपेक्षा से परिणाम परिणाम परिणाम को प्राप्त करने वाला ये जीवात्मा घटादियों से विलक्षण है इसलिए अस्थि भावु तीसरे जीवात्मा को अस्तिशम से कहते यो एम प्रमाता वा कौन है वह यह जो प्रमाता घटारी को जानने वाला घटादियों उत्पत्ति और विनाशी को जानने वाला व वा स्वयं को अविनाशी मानता हो वह घटा से विलक्षण मानने वाला अपने परमात्र स्वरूप का नाम यहाँ शब्द है चला सविशेषासन परिणामी अवित्यारी अनेक उपाधियों वाला होने से सविशेष होने के कारण थे वह परिणामी मानते है अतः वो भी गलत सिद्धांत है सविशेषासन परिणामी अनेक इच्छा संबंधी सन स्वृत्ति धर्म आकार परिणाम वाहन टिप्पण कार करते हैं अनेक क्षय संबंधी है वो और स्वृत्ति से निष्पाद धर्माकार को प्राप्त होते रहता है घटाकार फटाकार मटाकार अपने आप को मानते हैं पाचक पाचको अध्यापको इत्यादि इत्यादि मानते रहता है अपने आप को भी यजमान मानता है कभी पिता मानता है कभी बेटा मानता है अन्य बहुत सारे चीजों का अपने अंदर आरोपित करते रहता है और रहता है अतएव परिणाम वाला है इस परिणामों के साथ संबंध परिणाम होता तब तक उपाय तो संबंध होने की के बाद उसके अंदर विकार नहीं होना चाहिए बेटा मर जाए तो बड़ा दुखी और उदास दिखाई देता है कोई यदि आपका मानता है तो गलत है इसलिए कहते हैं उसमें छलत्री दोष है चला। छाव को मानने वाला स्थिर सदा अविशेषकता वहा बातें हैं और सदा अविशेषकता चरित्र संसार दिशा में क्या होता है जो परिणामी होता है ना वो स्वभाव वाला होता है जो उसका परिणाम परिणा हो नहीं जो तत्व आपके के शब्द उनको लेख ना आ रहा ना वैनाशिक ना जो अपर वैनाशिक थे वो तो कौन थे देहादी से व्यतिरिक्त नासरित है क्षणिक विज्ञान क्षण विज्ञानवादी को लेना है नास्तिक के द्वारा और अस्थित भय को मानने वाला और दिगंबर भी आएगा सब आएगा तो पहला पक्ष अस्थि वाला पक्ष था जो प्रमातृत्ता कर्तृत्व भोक्तृत्व कर्ता भोक्ता सब कुछ मानते हैं आत्मा माने ऐसे वैशिष्ट कह नहीं आई कैं योग है मीमांसा है कोई भोक्तृत्व मान रहा है कोई कर्तृत्व मान रहा है प्रमातृत्व माना हुआ है प्रमातृत्व जहाँ गया माँ या तो भोक्तृत्व तो कर्तृत्व दो नहीं होना ही है जगत कैसा है यम जगत सकृक घटवात इत्यादि अनुमान मान कर् मानते भोक्तृत्व एक मानना ही पड़ेगा जहाँ अपने परमातत्व तो मान लिया अगर पहला कुछ वैशेता उनके मत में तो चलो तो तो शाह वो त्याग करके तब चल मैं स्त्र वाला मानूंगा तो नहीं क्षणिक विज्ञान आज भी ठीक नहीं बैठता है क्योंकि देहाड़ी से तो है प्रमाता बुद्धि है ऐसे वो जो मान रहे थे उसे खंडन करता है दिहाड़ी से अतिरिक्त तो जो प्रमाता मानते हो वो फिर बुद्धि से नहीं है देह से भिन्न तो है लेकिन बुद्धि क्षणिक विज्ञान से भिन्न वो नहीं है ना कि दे चारे न शरीर, शरीर आत्मवादी फिर इंद्रियात्मवादी आत है ना बाह्य इंद्रिया जो है ज्ञान इंद्रिया फिर अंतक मनेन्द्रिया मन इंद्रियों को आत्मा मानने वाला कुछ शुक्र उठ करके ये बुद्धि को आत्मा मानने वाला है क्षेत्र विज्ञान बीच ये सारी को छोड़ दिया सब अस्सी आ जाएंगे चलाए माने, चला है मान सभी चलत है समय परिणाम कभी आप कहते हो मेरा अंग ठीक है कभी मेरा अंक खराब है बोलते हो, तो के साथ पा हो सकती। कभी अंधा हो जाता है तो परिणाम यही तो इंद्र ने भी देते ना क्षाम क्षाम इतना विचार किया उसने और फिर देखा भाई भूख प्यास पसीना सब कुछ हो रहा है इसलिए शरीर इंद्रिया तो कभी आत्मा नहीं हो सकते तो शरीर और तद तद निष्ठ का इंद्रिया तो तो करने के बाद दोबारा जब जाता है तो शरीर आत्मा में पहुंचता तब तो वो कहता है ठीक है इससे भिन्न आता है वो वो तो दुखी नहीं हो रहा पसीना यहाँ हुआ लेकिन उससे तो परेशानी नहीं है अगर वो पसीने में सया पड़ा आवाज में वो क्या पता चलता है कितना पसीना हो रहा है क्या नहीं हो रहा है यह अगा निद्रा में हो भीतर जाते जाते हुए क्षण विज्ञान वादी जब पहुंचते हैं तो उसका विखंडन कर देते हैं तद अभाव निर्विशेषता तद अभाव निर्विशेषता मैंने क्षणिक अनेक क्षण संबंधित अभाव क्षणिक होने के कारण से वो अनेक क्षणों का संबंधी नहीं रहा क्षण संबंधी वो नहीं रह सकता इसे निर्विशेष रूप वाला है वो के आते हो निर्विशेष और से का भाव है भाव है इसलिए जो है वो टिक नहीं सकता है इनका कहना है टिप्पण देते हैं सात सिरो आठ नंबर स्वृत्ति धर्मकार परिणाम शून्य वह स्वृत्त धर्मकार परिणाम को प्राप्त कर सकता एक आकार वाला होगा किसी घटाकार पटाकार तृतीय पावगत्व को लेकर अध्यापक नहीं कर सकेगा क्षण विज्ञान के फिर होता है और कहते हैं निर्विशेषता फिर कहते वो भाई चल विशेषता विशेष तीसरा कौन है जेनी जो बोल रहा है वहा कैसा है चल स्थिर उभय को विषय बना दिया वह सविशेष भी है वो निर्विशेष भी है चल भी है वो अचल भी है वो परस्पर विरुद्ध होने के आते है यह असंभव दोष ग्रस्त है भाव और नास्ते नास्ती के बारे में तो पूछो ही मत वह तो भाव अत्यंत भाव नास्ते नास्ती तो अत्यंत भाव कोटी में तो है ही प्रकाश चतुष्ट तैर तैर चल स्थिर उभय अभाव ही सर्वोपी भगवंतम आरलो के वाली किस प्रकार से प्रकाश चतुष्ट कोई अस्तित्ववाद के आधार पर कोई नस्तित्ववाद के आधार पर कोई उभयवाद के आधार पर कोई क्या नासिद पर पर आधार के उस विशुद्ध आत्मा को समझ ही नहीं पा रहा है आवृत कर लिया है अपने अपने वादों को उस वादों में आग्रह करने के कारण से अभूत आभिवेश करने के कारण से वह अपने शुद्ध स्वरूप को आवृत कर ले रहे हैं तो प्रकार चतुष्टया तय तय चरित्र उभया भाव ही सिर उभय और अभाव हाँ अभावत्मक इन चार प्रकारों में विद्यमान दोषन के माध्यम से सदस्यवादी सत्य उभय और अत्यंत सब के द्वारा सर्वो के सभी के सभी लोग क्या कर रहे हैं भगवंतम आवरण देव आप तो कर ले रहे हैं कौन है सब बारिश अविवे की करता ये सब अभिवेक लोग इस प्रकार से करते है तो तो जब इतने बड़े विद्वान लोग अभिवेकी हो गए विभाग्यों का तो क्या रहे लगा रहे, बड़े बड़े दर्शन लेकर आने वाले, अपने आप को रिद्ध से, रिद्ध से, से जिनके जिन, जो चेड़े जिन है, है, ना? है उनका नाम जैन है चौबीस जिन होते है। है नहीं और उसको जिंद कर दो मुसलमानों के हिसाब से भूत हो जाएंगे भूत प्रेत को जिंद बोलते हैं मुसलमान जिन्ह है वो निकाल दिए हैं बस इतना ही है ने जीता तो सर्वेंद्रियों को जीत करके जो सर्वज्ञान उनको कहा लिया है सर्वज्ञ स्वरूप उसका नाम जिन होता है जे जे जिना, जिना शिष्य है के जो शिष्य हैं उनका नाम जैन होता है और बुद्ध के शिष्यों का नाम बौद्ध तो जैन हो बौद्ध हो आप देखो क्या मान रहे हैं बुद्ध सब ज्ञानों से संपन्न और जिन कहते सब जीत चुका ऐसे अपने आप को महान मानने वाले यदि वे पंडितों पे ये पंडित हैं सब के सब जाल के पंडित है की बोले असली पंडित कौन है आगे श्लोक कार्यक्रम में बताने वाले हैं असली पंडित जिसको कहा जाता है ये सब नकली पंडित लोग है बालिश इसलिए विवेकी हैं तो परमार्थ अनु बोध क्यों ये सब अभिवेकीय पंडित होते हुए भी क्योंकि जो है ये परमार्थ तत्व का जानते ही नहीं आजातवाद को समझ ही नहीं पाए परमार्थ तत्व का अवबोध अनुभूति इनको नहीं है इधर ये जब इसलिए हो गए तो वक्त मोड़ जनहित प्राय अरे स्वभाव से मूड ऐसे जनों के बारे में तो कहने की जरूरत ही क्या वो तो नहीं अत्यंत विवेकी अत्यो इनकी संख्या बहुत है लोगों की संख्या इसलिए बहुत ज्यादा है वो टीम ही जीतेंगे हमेशा इनका जीत होता है आज लोकतंत्र के हिसाब से चलोगे ये अभिवेक की जीत होगी उनकी जो है आ पांच सौ छके ये जिल बुद्ध तक सब बड़े बड़े ठोस विद्वान जो है यहाँ सब सब अभिवेक जब है एक दोष्ट को कौन पूछेगा कौन सुनेगा उसकी बात सब काट देगी सब खंडन कर देगा ये बिता छोड़ो ऐसे बोलते उल्टा पुलटा बोलता है तो सच बोल रहा है उसको उल्टा पुलटा कर देंगे लोग और कोई उल्टा पुलटा बोल रहे हम जो बोल रहे पारमार्थ इसलिए सब अविवे को भगवान ना बिर यह न सर्वद कोट्य चाह ये चार कोटिया ना अस्थि चार करोड़ नहीं करना कोटिया का चार करोड़ ऐसा चार कोटि यहाँ चार जो विकल्प कराया गया था अस्थि ना नाश्त इधर चार प्रकार के जो बताया गया था ये चारों कोटियों की ग्रही आसान सदाव्रता जिन लोगों की आत्मा इन ग्रहों के कारण सदावृत है भगवान लेकिन आत्मा वास्तव में कह जाए आप संस्पृष्ट इन चारों कोटियों से वास्तव में स्पष्ट है ऐसा जिस व्यक्ति ने ये दृष्टा जिस मुमुक्षु ने जिस जीवन मुक्त ने ऐसा अनुभव कर लिया सर्वद्र वही वास्तविक पंडित है सर्वद्रष्टा है सर्वज्ञ है इसे कोई संशय नहीं जिन चार कोटियों को लेकर के सभी अपने आप तक आवृत कर बैठे हैं और उस चारों कोटियों से असंभ आत्मा है ऐसे जो जानने वाला है वही वास्तविक पंडित वास्तविक सर्वज्ञ है वास्तविक पंडित हो जाएगा अपारिश पंडित, पंडित। मानी विवेकी पंडित कौन होगा यह तो अविवेकी पंडित लोगों की संख्या आपने बताई तो विवेकी पंडित कहा जाएस पराम क्या है पूछने के बाद जवाब क्या क्या देवाधुक निर्णया प्रावाधु मैंने प्रावाधुका अपने अपने वचनों को प्रकृष्ट वचन कथन करने वाले का नाम प्रावादुक प्रकृष्ट रूपे आंता सर्व शास्त्राणी वी थे प्रावादुका जो प्रकृष्ट रूपेण सर्व शास्त्रों को कथन करने वे समर्थ अपने आप को मानने वाले लोग हैं उनको प्रावादुक कर स्विष्ठ ज्ञान का प्रमान करने वाले स्वम विद्यमान शब्द ज्ञान के प्रौढ़ता का अभिमान करने वाले अपने को मानते हैं कि भाई आस्थान विद्वान दक्षिण भारत में शब्द होता है ये क्या है ये आस्थान के विद्वान है आस्थान का विद्वान मतलब क्या राजा के दरबार में सम्माननीय विद्वानों में से बहुत बुरा है अत्यंत सम्माननीय विद्वान लेकिन वो भी सब बालेशी होते है उसका भी अभिमान भयंकर रहता है वो रास्ते पे जब चलते हैं तो दूसरे ब्राह्मण वामन जितने भी होते हैं घास बराबर भी नहीं समझते हा? इतनी अभिमान कुछ तो जनता भी चढ़ा देते हैं ना गलती कुछ जनता की भी है हरी आस्था विद्वान आ रहे हैं विद्वान आ रहे हैं राजपोहित आ रहे हैं ये वो करके चढ़ा देते हैं अब लोग क्या कर अब उसके चक्कर उसके अंदर भी अभिमान आ ही जाती है, है? कथ वास्तविश कौन होगा विवेकी पंडित कौन हो तेज या कौन कोट्य प्रावाद निर्णय प्रावाद शास्त्र द्वारा सिद्धांत रूपेण कथित जो अस्ति अस्त नास्तीवादेजो इन वाद एता उस्तना चतसकोटीना कोटियों से जिन लोगों की आसा प्रावाधुका नाम उपलब्धि निश्चय यही इन्हीं की उपलब्धि के द्वारा निश्चय करने से सदा मैंने सर्वदा आवृत या मावदावृस व्याख्या कर रहे हैं प्रावाधुका आत्मा जो प्रावादुकों की आत्मा आवृत हो चुका है उन्हें अपनी आत्मा को इन वादों के द्वारा आवृत कर लिए है एक तरह से उपलब्धि निश्चय यही प्रत्यक्ष भ्रांत्यात्म दृश्य अस्तित्व तो न प्रत्यक्ष मानता है कोई न अस्तित्व तो न प्रत्यक्ष मान रहा है कोई अस्ति अस्त आत्मा का प्रत्यक्ष मानता है कोई ना रूपे आत्मा का प्रत्यक्ष मानता है ऐसे उपलब्धि करता हुआ निश्चय के द्वारा वे सदा सदा अपने अपने आत्माओं को आच्छादित करवाधुका नाम यह सब भगवान उन प्रावाधुकों का भी जो आत्मा है वो आत्मा कैसा है वास्तव में आभिर मने अस्तना कोटिवी चतुश्री अपी अस्पृष्ट हो ऐसा निश्चय आपका हो जाए वास्तव ये जो कह रहे हैं विभिन्न दार्शनिक लोग जो कह रहे हैं इन दार्शनिकों के वचनों के आधार पर जहाँ नहीं चलना है किंतु तो इनका केवल आपके मन और बुद्धि का विचार और विवेक सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए विभिन्न सीढ़िया किसी भी दर्शन में आग्रह नहीं करना चाहिए जो आप किसी भी एक दर्शन में आपने आग्रह कर दिए तो आप गए फिर आप जो है बढ़ नहीं पाओगे फंस जाओगे वेदांत दर्शन में भी आग्रह नहीं करना शब्द जाल को लेकर के जो है अध्यक्षित कर रहे हैं, हनुमानों को बना रहे हैं, इन हनुमानों के जाल में फंसना नहीं इनको रट लिया और जाओ सात करके अध्यक्षित कर दिखा दिया उल्टा हो जाएगा का काम सब किसी भी दर्शन के शब्द चार की तरफ बोध परिच्छ आग्रह को कभी भी नहीं करना है शंकराचार्य जो शांत संप्रदाय का भी अभिमान त्यागना पड़ेगा इसमें आग्रह नहीं होनी चाहिए आग्रह कर लिया तो परीक्षण आ गई ना फिर असयम के अंदर भेद हो जाएगा असयम को दूसरों से बनकर करने लग जाओगे। अरे मातृ संप्रदाय अमुक संप्रदाय अमुक संप्रदाय और हम तो शांकर संप्रदाय हो गए ना भेद बुद्धि चीज में आग्रह न करते हुए स्वरूप मात्र भाव करना पड़ेगा इसलिए इनका कहना है कि कोटिवीर चतुषी पृष्ट हो अत्यादि विकल्पना वर्चित अत्यादि विकल्पना मेरे विविध कल्पना कल्पना अस्थि इत्यादि जो विभिन्न प्रकार की कल्पना है उन कल्पनाओं से रहित स्वरूप को ध्यान करना है उनको अनाश्रित करते हुए तो ये येन मुनिना दृष्ट जिस मुनि के द्वारा जिस मोक्ष मुख्य के द्वारा इस प्रकार की अनुभूति कर लिया गया ज्ञातो बहुत ज्ञाता कर तो अपरोनना तो तो शब्द था अपरोक्ष कर लिया है वास्तव में जो स्वरूपभूत शुद्ध ब्रह्म है वह न तो किसी भी दर्शन के सिद्धांत के आधार पर टिका हुआ है इन सिद्धांत विकल्प किया गया है, का नहीं है। इन सभी की कल्पनाओं का अधिष्ठान होने के नाते वह इन सबसे असंस्पृष्ट शुद्ध स्वरूप है ऐसा निश्चय जो कर लेता है वही वास्तव में क्या होता है कैसे वो भी अनुभूति कर लिया वेदांत उपनिषद पुरुष वेदांत मात्र में प्रोक्त जो ज्ञात ऐसा जो लक्षित पुरुष है उसको ने करता है, करता है, वही सर्वद्रष्टा है सर्वज्ञ है पारमार्थिक पंडित है वास्तविक पंडित है उपनिषद एक गम्य है अन्य किसी के द्वारा भी एकद अजकता गुण विशिष्ट जो अजतवादी के द्वारा लक्षित आत्मा का विचार अन्य किसी भी दर्शन में प्राप्त नहीं हो सकता इसलिए कहते मात्र गम ही है ऐसे को जो जान लेता है वही वास्तविक पंडित अनापन्ना पर सर्वज्ञता और अनापन आदि तो, जो पद है उसे प्राप्त करके किमत परमीये करके फिर वो क्या चेष्टा कर सकता है बताओ वह क्या कर, कोई संकल्प करेगा कोई कर्म करेगा के क्या करेगा वो कुछ भी नहीं कर सकता किमत परम उसके उत्तर काल में वह क्या चेष्टा कर सकता है अर्थात वह कोई चेष्टा आदि नहीं करता अगले पन्ने में प्रापीता में कृष्णाम समस्ताम सर्वज्ञता पूर्वोक्त जो सर्वज्ञता को वह पूर्ण रूपेण अनुभव करके प्राप्त कर लिया है ब्रह्मण्यम पदम सब ब्राह्मण जो एक ब्रह्म स्वरूपात्मक पद है वैष्णव जो शैव पद है जो कय पद कहा जाता है उसको जिसने प्राप्त कर लिया वही वास्तव में ब्राह्मण महिमा ब्राह्मण है यही ब्राह्मण की नित्य महिमा है कि वह अपना स्वरूप ज्ञान को लेकर स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है सीधा प्रज्ञ रहता है इसलिए वह जो है वास्तविक ब्राह्मण कहा जाएगा जात्यादि से भी ब्राह्मण और ब्राह्मण वास्तविक नहीं है आदि मध्यता हमने उत्पित अनापन्ना प्राप्त जिसने उत्पस्थिति लय आदि को कभी प्राप्त ही नहीं किया ऐसा कौन है ऐसे द्वैत पद है अद्वैत पदस्य ये सारी चीजें अद्वैत पद के अंदर विद्यमान नहीं है ना उत्पत्ति है ना स्थिति है ना लय है कोई चीज नहीं है ऐसा जो कर अनापन्ना आदि मध्यांतम कुछ कुछ अप्राप्त है जो ऐसा आत्मा का नाम अनापन आदिमद्याम ऐसे कौन पद वो ब्राह्मण्य पदम ब्राह्मण्यम पदम ब्रह्मणी निष्ठं निष्ठी ब्राह्मण्यम पदम तदेव प्राप्त ही अनुभव करके मता परम अस्म आत्तलाश आत्तल लाभ से भी ऊर्जा उत्तरा काल में वक्त कर सकता चेष्ट्रयोजन थे, थे, क्योंकि एकदार अनुभूति के पश्चात उसी और कोई प्रयोजन दिखता ही नहीं आर्थिक स्मृति है तो इसलिए कि स्मृति स्पष्ट करती है नैव तर्थो प्रयोजन नव करता उसके शरीर आदि से अज्ञाइयों को भले दिखाई देता है क्रिया कलाप होता हुआ उसके लेकिन उस शरीर आदि में होता प्रयोजन का साथ उसका कोई संबंध नहीं होने से उसका कोई प्रयोजन ही नहीं है तो यही वास्तव विनय भाव श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठता हुए बिना विनय भू भाव पूर्ण रूप अनुभूति में नहीं आ कहीं न कहीं उसका अहंकार नाचते रहता है थोड़ा थोड़ा थोड़ा रहता मौका लेकर आ जाता है फिर दबा लेता है वो भले लेकिन आते जाते रहता है और कई बार तंग भी कर देता है वो। यह ब्रह्मानुभूति का नहीं है ब्रह्म स्वरूप ही विनय भाव है। इसी बात को समझाने के का कार्यकारी है यह जो विनय भाव है यही ब्राह्मणों का स्वाभाविक विनय भाव है। ऐसा यही इन ब्राह्मणों के अंदर विद्यमान जो स्वाभाविक विनय भाव का जाता है यही इन ब्राह्मणों में विद्यमान स्वाभाविक सम भाव भी है यही इन ब्राह्मण विद्यमान प्राकृतिक दम भा भाव भी स्वभाव से वह होने के कारण से प्रकृतिता है ना स्वभाव रूप से ही वह समस्त इंद्रियों को जीता हुआ होने से यही आत्म सर्वनिष्ठ ब्राह्मण का प्राकृतिक दम भाव है एवं विद्वान ऐसा जो ज्ञानी पुरुष होता है वही समम वही वास्तविक शांति को प्राप्त करता है धर्म स्वरूप शांति को प्राप्त करता है नेत्र ब्राह्मणाराम विनय विनीतम स्वाभाविकम ब्राह्मण ये ब्राह्मण नहीं ले लेना वर्णता नहीं ले रहा है जन्मता तो है हाँ ही बहुत सारे तो संख्या की कोई कमी नहीं है वर्णता ब्राह्मण बहुत ही कम मिलेंगे है ना ब्राह्मण वर्ण वाले मिलना बहुत कम ब्राह्मण वर्ण वाले कार्य का मतलब जो वर्ण का जो धर्म को पालन करने वाले ब्राह्मण वर्ण, वर्ण वाले और वो जन्मता शुद्ध जन्म गया वो हो सकता है यह न समझे आप की शास्त्री जो ब्राह्म तो कथन है वह शास्त्रीय ब्राह्मण तो कथन में ब्राह्मण जाति में बहुत अंतर है जन्मत ब्राह्मण जो आजकल प्रसिद्ध है इसके अवैध शास्त्रों में कभी जो ब्राह्मण क्षेत्र वैश्विक बहुत अंतर है शास्त्रों में तो गुण और कर्म के आधार पर व्यवस्था है कर्म के आधार पर चारों का बंटवारा है नती बाया मनोर शत्रु को पैदा कर दिया वो पैदा करते हुए भाई बहन मिलकर के भी उनका विचार जाति आ गया चार प्रकार के जन्म हो गए और उसका भी कथन करते ब्राह्मणों से मुखम रूप को लेकर विचार करते हैं तो जो गुण जो मनुस्मृति आदि वर्णन किया वो गुण और कर्म गुण क्या बताया दीक्षा आदि बताया गया उसके लिए कर्म क्या बतायाप्रम दानाधानम एवजन छठ काम ब्राह्मण का बताया गया इन गुण और कर्मों को अपनाये व्यक्ति ब्राह्मण वर्ण वाला है नहीं तो केवल ब्राह्मण जन्मतः जाति वाला है और एक विशिष्ट ब्राह्मण वह जन्मतः ब्राह्मण घर में जन्म ले सकता है क्षेत्र घर में भी जन्म ले सकता है ऋषि घर में भी जन्म ले सकता है शूद्र घर में भी जन्म लेकर ले लेकर के वर्णाचरण धर्मानुसरण पान कर तो ब्राह्मण को प्राप्त ब्राह्मण विश्वामित्र ने ब्राह्मण को प्राप्त कर लिया जन्म घर में लेकिन ब्राह्मण को अपने गुण और कर्म से प्राप्त किया तो जाते हैं जो की जन्मता है लेकिन आज सबकी तरह पूजी है उसी विश्वामित्र के गायत्री कौन ने पकड़ के चला है क्षत्रियता जन्मता और व्यास जी की जीवन था सभी जानते हैं तो वर्ण संकर महावर्ण संकरों में है फिर उसके लिए सारे शास्त्र होगा व्यासिष्टम जगत सर्व ऐसा कोई वेद नहीं ऐसा कोई पुराण नहीं ऐसा कोई तत्व नहीं जिसके बारे में चर्चा नहीं किया नहीं लिखा हो उसी के दिया दिया हुआ को लेकर आज सभी के सभी लोग विचार विमर्श करते हैं, इसे गुरु परंपरा में कंकार में नारायणम पद्म भवन सब आएंगे बाकी सब छुक् हो गया पहले तो व्यास आएगा उसका बात तो पहले आएगा कहो न ना खो नारायण ना और व्यास दोनों अभिन्न ग्रहण कर लेते हैं प्रदूषित होगा उसी शास्त्रों को लेकर चलेंगे इसलिए वो सारी चीजें तो बाहर के इसलिए पहले ना और दूसरा क्या नारायण ही व्यास है। है नी इसीलिए उनको अभिन्न रूपये ग्रहण करो तो अभिन्न रूपे ग्रहण करेंगे उत्पत्ति क्रम से ले चलना पड़ेगा उत्पत्ति क्रम से चलते तो मानस पुत्र अपने वहां पहुंच जाएंगे क्रम से तो उत्कृष्टता भी उनको क्यों दिया जाता है इस कारण है कि उनके जन्म को देखकर के नहीं जन्म को देखकर वे देख्य तो है, वो। नाम भी लेना है। जन्म देखते होते, लेकिन उनका कर्म और गुण को देखते हुए महान पुज्य हो गए पूज्यतम है इसलिए कहती है ब्राह्मण जाति को लेकर विचार नहीं करना ब्राह्मण ब्रह्म निष्ठाना विनय और उनका विनित भाव यद आत्मस्वेण अवस्थान जो कथित आत्मस्वरूपेण तो अवस्थित विनय येष विनय ये विनय विशेषेण नयती विनय विशेष का अवनयती अवधीरती अविद्यापत्तेनय स्वरूपस्थान विनय शब्दार्थ स्वरूप अवस्थान इसलिए ही है क्योंकि वह विशेष रूप से नयन करता है मन अवनयन करता है किसकी ओर क्या अवधीरण करेगा अविद्या तत्पर कार्यो से आपको जो पृथक करके स्वरूप में स्थित कराने वाले का नाम विनय है इसे स्वरूप अवस्थान का दूसरा नाम है विनय इसलिए विद्या इसलिए कहा जाता है तो को लेकर के अन्य विद्याओं को लेकर के नहीं अन्य समस्त सर्वदर्शन आचार्य जब हो जाते हैं इनके अंदर विनय भाव इसलिए नहीं हो पाता तो ही नहीं वास्तविक प्रवृद्या प्रविद्या स्वरूपानुभूति न होने के कारण से विनय भाव नहीं दिखाई देता अहंकार ही अहंकार दिखाई देता है कारण ये इसलिए कर्तज्ञ देखो विनय शत्रो आत्मस्वरूप स्थान का नाम विनय समोपीश एवं प्राकृत स्वाभाविक यही वास्तविक स्वाभाविक प्रकृति भारत में स्वाभाविक आत्म स्वरूपा स्थिति स्वाभाविक क्षम है क्यूँकी वो अकृतक होता है जन्य नहीं होता धमोपियव धमा है क्यों प्रकृति दान उपांत ब्रह्म ब्रह्म का स्वरूप क्या है शांत स्वरूप है इसलिए वहां जो है दमन स्वाभाविक ही समझना पड़ेगा एवं यथोक्तम स्वभाव उपशांतम ब्रह्म विद्वान सम उपांति स्वाभाविक ब्रह्म स्वरूपे नो उपांत है ब्रह्म उसी को जानता है विद्वान अनुभूति स्वरूप जान रहा है इसीलिए स्वाभाविक स्वाभाविक ही ब्रह्मस्वरूप है उसको व्रजे स्वरूप स्वरूप से आतारित अब तक जो है परमत का निराकरण पूर्वक आपने आराध्य शांति दृष्टांत को देखते हुए सारा चीज दुष्टान करते हुए अद्वैत को सिद्ध किया है और तर्शार्थ स्वरूप सिद्धि वास्तविक जो है क्षम धम सब कुछ है जो कुछ साधन रूपया था वही साध्य रूपे अवस्थित अंत में हो जाता है इसमें कोई अभेद प्राप्ति होगी साध्य साधन का स्वरूप अभिन्न हो जाता है साधन की अपने स्वतंत्र सप्ताह मिट जाता है यथार्थ कथन करने के बाद अब यहाँ ऐसी आगे उपसंहार प्रणारम्भ होता है कथित द्वैत उपसंहार स्व सिद्धांत दृष्टिया जागृत सुशक्ति आदि का कथन करते हुए समापन की ओर ले जाते हैं इस कार्य से उपसंहार प्रकरण आरंभ हो जाता है टीका कार्य स्पष्ट करें अजुना तो स्व प्रक्रिया अवस्थान त्रय उपन्यास मुखे नदारितुम अवस्था दी आप जो है अपनी वेदांत अद्वैत वेदांत प्रक्रिया के अनुसार अवस्था त्रै उपन्यास तो के माध्यम से तद अवधारितुम उस अ स्वरूप का निर्धारण करने के लिए पहली इस कारिका में दो अवस्थाओं का विचार किया जा रहा है जागृत और स्वप्न का सबस्तु सो पलम भंजा दौकिक मिश्य अवस्था शुद्धम लौकिक मिश्य दया लौकिक मिश्यता जो लौकिकम ने जागृत किसी को वेदांत वत्व में जागृत कहते है क्या जिसमे सवस्त सो पलम भंजा घट भी है और घटक ज्ञान भी दोनों उपलब्ध हो दो रहा है रोज़ वही मिलता वही सारे चीज कपड़ा लता था वही रहेगा वही कमरा रहेगी सब वही रहेगा ना बारम बार वही वस्तु सब वस्तु है और सो कलम और आज जिसको घट कहा कल उसको पट करके आप नहीं उपलब्ध कर दी जिसको घट समझा है रोज तो घट उस ही उसको बोलोगे जिसको पट समझाता उसको पट ही कहते हो जिसको एक बार आपने ग्रहण कर लिया ये में तो चिंदगी अमुकाश्रमते जब तक उसको पेज तो करके दूसरा बोर्ड नहीं टंग जाए ये जो लौकिक व्यवहार जो निरंतर हो रहा है इसी का नाम दोनों के दोनों को जो हम अनुभव कर रहे हैं इसी को कहते हैं जागरूक अवस्तु सोपलम्बन जा और है वस्तु है ही नहीं लेकिन उपलब्धि मात्र हो जा रहा है जा रहा है हाथी घोड़ा बड़ा बड़ा शहर सब कुछ आप देखते रहते हो स्वप्न में लेकिन वह वस्तु का ज्ञान मात्र हो रहा है वस्तु है नहीं वही होता दोबारा वहां चले जाइए स्वप्न में और वस्तु में मिलेगा क्या नहीं होता इसलिए मानना पड़ेगा और अनेक दोष पहले दे चुके हैं काल देश आदि को विचार करते हैं वह स्वप्न बड़े प्रच्छ स्थल में ये सारी चीज विचार नहीं हो सकता असंभवात है एवं अवस्तु तत्व वस्तु रहित शब्द ज्ञानानुपातिवा हो रहा है संस्कार वासन ज्ञान हो रहा है वासना जन्य वस्तु स्वरूप का ज्ञान मात्र होता है अतः अवस्तु स्वप्रम्भ होने के नाते उस जागृति के पीछे से थोड़ा ज्यादा शुद। शुद्ध शुद्धम लौकिकम शब्द है इसे उसको स्वप्न से हम कहते शुद्धम लौकिकम द्वयम लौकिकम द्वैत विशिष्ट लौकिक है यह भी विशिष्ट लौकिक दोनों में अंतर है वहाँ पर विषय युक्त ज्ञान ज्यादा कलुषित होने से अशुद्ध द्वयम लौकिकम और विषय रहित केवल ज्ञान का धारा होने के कारण से शुद्ध लौकिकम शुद्ध लौकिक कहते हैं एवं अन्योन विरुद्ध संसार कारण राग देश दोषास्पदी प्रावाधिक नाम दर्शन आस प्रकार से अन्योन्य विरुद्ध है संसार के कारणों को कथन करने वाले राग द्वेश प्रावाधकों के विभिन्न प्रकार के दर्शनों के बारे में आपको संकेत कर दिया गया है अतः अतए जिसल परस्पर वृद्ध है अतः मिथ्या दर्शन पानी यदि तत्व युक्ति दर्शित सब मिथ्या दर्शन है इन बातों को उनके युक्तियों के द्वारा आपस में कटा करके लड़ा करके जो फैल कर दिया गया करके चतुष्कोटि वर्जित अंत में हमने उपसमार के पूर्व में चतुष्कोटि कोटि बताया नास्ते नास्ती नास्ते नास्ती, नास्ती, नास्ती चतुष्कोटि का उपदर्शन करा करके क्या बताया गया छोटे वर्जित प्राप्त उससे रहित होने से राग आदि दोष अनास्पदम पदम स्वभाव शांत अद्वैत दर्शन मेव समय दर्शन उपसंग दोष रहित होने के नाते स्वभाव शांत है जो अद्वैत दर्शन है वही समय दर्शन है इस प्रकार से विचार का उपसंहार कर चुके थे अतिम स्व प्रा प्रदर्शन इसे आप प्रक्रिया के द्वारा संपूर्ण ग्रंथ का कर उपसंहार करने के लिए अब आरम्भ करते हैं सता वस्तुदि सता समृद्धि व्यवहार कार्य सीन व्यावारी व्यावरिक सत्ता से विशिष्ट वस्तु, तात्पर्य सवस्तु का किसी प्रकार व्यावहारिक उपलब्ध उपलब्धि उपलब्ध प्रतिदिन क्षेत्र सह वर्त सोपलम्बम तारि से युक्त जो रहता है उसका नाम सोपलंबम सोपलम्बम शास्त्रादि सर्व व्यवहार ग्राह ग्रह लिया शास्त्री व्यवहार भी हाँ कहीं उसमें आग्रह कर छोटे शास्त्र में आग्रह कर दिया उसमें आसक्त हो गए वो भी गलत है संगम तत्व फल का न सातिक वही है जो दर्शनारी जो पढ़ रहे हो इसमें भी आ सकती नहीं होना चाहिए श्रद्धा करो यानी आसक्ति मत करो दौर में बहुत अंतर है ये भी श्रद्धा करते आस्तिक बुद्धि है श्रद्धा आस्तिक की बुद्धि का नाम श्रद्धा है आस्तिक लेकिन उसमें आसक्ति मत रखो आस्तिक की बुद्धि होना अलग चीज है आसक्ति होना अलग चीज जब आसक्ति हो जाएगी जिसमे आपकी आसक्ति होती है उससे भिन्न में आपके अंदर द्वेष पड़ा द्वेश मनुष्य उस द्वेष से बचने के लिए ही अब द्वेश आ गया तो सारा खिचड़ी पक गया वहाँ तेरा तो संसार हो गया बीज मिल गया ना संसार का बीज द्वेश मिल गया तो संसार हो ही जाएगा उससे बचने के लिए हमें कहते हैं कि भाई ये सारा चीज जाकर कुटी में डाल दो शास्त्रास्पद ग्राह्य ग्राह लक्षण द्वयम ग्राह ग्राहक वेदेरा जो कुछ भी ग्रहण करते हो सब लौकिकम लोकतिकम लो अर्थात तो लोक संबद्ध मित्य कभी भी इस लोक को त्यागने वाले नहीं है ऐसा भ्रांति पूर्ण इस लोक का ही विषय होता है इसी को वेदांत मत क्या कहते हैं जागरतम मित्र तत् लक्षण जागृत अवस्था वेदांत शास्त्र में विष्ट है केवल के सत्ता मात्र वाले को मानेंगे पारवातिक सत्ता और घटा दी शास्त्री किसी भी चीज को पारमार्थिक सत्ता और नहीं मानते जो कुछ ग्रह का ग्रहण तो भी त्रिपुट समापत्ति से संपन्न होने वाला वस्तु है उन सकल वस्तुओं को हम व्यावरिक सत्ता मानते हैं पारमार्थिक सत्ता वाले कदापि नहीं मानते अतः पारमार्थिक सत्ता विशिष्ट जागृत अवस्था जन्य दर्शनकार लोग मानते हैं उन सबके विरुद्ध में वेदांत दर्शन व्यावहारिक सत्ता विशिष्ट जागृत अवस्था कोई मानता है उसके त्रितौर पर पारा तत्व से नहीं मानता है अवस्तु समृति रत्य भाव यह स्वृति भी नहीं समृदी अभा माने व्यावहारिक वस्तुओं के अभाव व्यावहारिक वस्तुता व्यावहारिक सत्ता का भी अभाव है केवल प्राकृतिक सत्ता प्रातिभा से उत्तम मानते है स्वलंभम वस्तु उपलब्ध वस्तु के समान उपलब्ध तो हो रहा है इन वास्तव में आपकी चित्र पठन से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है जैसा चित्रपट का अधिक चित्र पट, चित्र पट से अभिन्न ही चित्र भाषित होते हैं भिन्न चित्र का कोई सत्ता नहीं वास्तव भिन्न बड़े प्रती होती है लेकिन वास्तव सत्ता नहीं होती उसी प्रकार ऐसी स्वचित से अभिन्न प्रतीत होने वाले सकल स्वप्रदार्थों का चित से भिन्न सत्ता का भाव को कथन कर रहे हैं यहाँ पर स्वलम्बस्त मात्र असत्य वस्तु पृथक रूप वस्तु है नहीं फिर भी तेरे सहा फिर वस्तु सहित होता है उसी का नाम प्राभा सत्ता से विन्ह स्वप्नात्व ज्ञान है केवलम, सोपल घवलम प्रत जागृता वो अलग हो चुका है किससे अलग हुआ जाग्रत रूप स्थूल से अलग हो चुका है स्थूला हो गया है ना, वो स्थूल मात्रा निकले ना वो मात्रा नहीं है जाग्रत स्थला लौकिकम सर्व प्राणी साधारणत्व सर्व प्राणी का साधारण इसीलिए उसको वेदांत स्वप्न इतना वेदांत दर्शन में इसको स्वप्न नाम से व्यवहार करना इष्ट है और व्यावहारिक सत्ता वस्तु ज्ञान का नाम ही जरुरत है और प्रादिवादी सत्तावि अवस्तु का केवल उपलब्धात्मक जो ज्ञान है उसी को हम स्वप्न करके वेदांत शास्त्रो में मानते हैं